गोविंद हरि गोविंद हरि हरिओ नारायण हरि भगण वेद की पवन गंगा ब्रह्म सूत्र एवं भगवान श्री कृष्ण की रहस्य लीला कथा का अमृतपान हम सब कर रहे हैं और हमने वेद की इस पावन गंगा में जीवन के सत्य को अमृत को पाया है हमने जाना कि वस्तुतः जीवन के समीकरण को ही वेद लेकर चलते हैं चाहे वो ग्रहों और नक्षत्रों की उत्पत्ति का हो मानव का हो अथवा सचराचर का हो धर्म स्वयं में एक महाविज्ञान है जबकि रिलीजन केवल कल्पनाओं पर ही आधारित रहता है और हम इसे अच्छे प्रकार स्पष्ट करते जा रहे हैं कि आज भी जीवन का प्रत्येक क्षण अगला दिन मेरे भीतर ही उत्पन्न होता है और आत्मा ही यज्ञ के द्वारा उत्पन्न करता है उसके बिना न सांस है न धड़कन है और न ही जीवन का कोई क्षण ही है और इस प्रकार हमने स्पष्ट किया कि मेरा अंतर जगत स्व है नित्य जगत है वाह्य जगत निमित मात्र है वो केवल सेवा का जगत है जहा सेवाओं को हमें सिर्फ सेवा करनी है यहां हम कुछ उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। यहां हम कुछ बना नहीं पा रहे यहां तक कि अपने शरीर का कोष भी बनाना नहीं जानते यहां केवल हम निमित मात्र होकर के एक नाटक के रूप में वाह्य जीवन जगत को धारण करते हैं अन्यथा जो कर रहा है वह आत्मसत्ता और शक्ति कर रही है और उसी आत्मा को हमने पुनः ब्रह्म सूत्र में स्पष्ट करने जा रहे हैं क्या कह रहे हैं अपने अपने ब्रह्म सूत्र ह्रयाणाम चैम उपन्यासा प्रश्नश ये आज का सूत्र है कि वो जो तीनों की चर्चा हम बराबर करते हैं अ उ म तीन जुड़े तो क्या बना ओम अशि अस्थित्व तत्व धारक ब्रह्मा और ब्रह्मा जी की सहज प्रकृति क्या है सरस ज्ञान तो महादेवी सरस्वती उससे उत्पत्ति उत्थान सृजन सृजक महाविष्णु सृजक पालक महाविष्णु और उनका स्वभाव क्या है कि लक्ष्य लक्ष, लक्ष उपलब्धियां जीव को देना शरीर के साथ दी उसे बुद्धि विवेक से सभी प्रकार के शोभाओं से युक्त करना तो लक्ष्मी लक्ष्मी महादेवी हुई विष्णु जी के साथ अमा से मृत्यु मृत्युंजय महेश आदिज्वाला आदिशक्ति दुर्गा पार्वती तो इस प्रकार उत्पत्ति के यज्ञ को ही इस ओम रूपी अक्षर में संपूर्णता से बीज रूप में रखा गया है तो कहा त्रयाणाम एवं इन तीनों के द्वारा ही जो प्रसिद्ध हुआ इस भांति च तथा एवं इस प्रकार उपन्यासाह जो कथाओं में लीलाओं में हर जगह जिसका न्यास हुआ जो स्थापित हुआ जिसकी प्रशंसा और प्रतिष्ठा हुई उस आत्मा घटघटवासी को ही सृष्टि का मूल जानो तथा इसमें कोई संदेह प्रश्न कोई संदेह कोई प्रश्न मत करो निसंदेह रूप से इसे स्वीकार। और इसी को भगवान ने गीता में भी कहा कि संपूर्ण यज्ञों का अधि यज्ञ मैं हूँ संपूर्ण क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ है अर्जुन मैं हूँ हाँ और सभी ब्रह्मा विष्णु महेश राम देवगुरु बृहस्पति ये सब मेरे ही प्रतीक हैं वृक्षों में अश्वथ अर्थात बरगद हूँ मैं अश्वस का अर्थ लोगों ने बहुत से भाषिकारों ने पीपल लगा लिया लेकिन पीपल का यहाँ कोई अर्थ नहीं है और उसके लिए पीपल शब्द है वेद में भी पिप्पली स्वाद बत्ती जब अश्वस कहते हैं तो उसका अर्थ होता है अश्व स्था कि जो बार बार जड़ें फेंकता हुआ अमर रहता है बढ़ता रहता है वो बड़ है बरगद तो वे वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ तो यहां पर भी उन्होंने स्पष्ट किया और यही बात यहां ब्रह्म सूत्र में कही कि आसमानों में भटकने की कल्पना लोगों में भागने की कल्पना एक कल्पना तो हो सकती है धर्म का विज्ञान नहीं जो परमेश्वर शास्त्रों लोगों को असंख्यों करोड़ों लोगों को बनाने वाला है वो किसी एक लोक तक सीमित कैसे हो सकता है वो सारे लोग जब प्रत्येक शरीर में वास करते हैं सूक्ष्म होकर और उनको बनाने वाला आत्मा होकर वो स्वयं विराजता है तो यदि खोजने हैं बैकुंठ तुमको तो विगत हो जाओ कुंठाओं से तुम तुम्हारे भीतर ही बसता है वैकुंठ स्वर्ग की भी यही परिभाषा है स्व माने आत्मा अर्घ माने सीमा जो आत्मा में सीमित हुआ उसने क्या पाया स्वर्ग लेकिन सीमित होने का अर्थ ये नहीं कि खाली भजन गाली है नहीं अपने आप को निमित मानकर और आत्मजगत को ही नित्य जगत मानकर हमें अक्षरशा जीना है अर्पित होकर के एक क्षण भी भटकना नहीं है फिर और वही वाक्य जो के प्रवचन में हमने लिया कि देखन को गोविंद है सेवा को संसार क्या वो नारायण के ही मनोहारी रूप को अपने अंतर में देखना है और हम निमित्त हैं हम कुछ भी तो उत्पन्न नहीं करते आत्मा ही कर रहा हर दे में कर रहा है बेटा बेटी भी उसी के बनाए हैं और वही फिर उनमें विराज रहा है और उनके जूठे भोजन को शबरी का राम बन रत्न में बदल रहा है तो संसार सेवा है मुझे अपने कर्तव्यों को करना है इच्छा कहीं नहीं करने किसी से कोई भाव ही नहीं रखना ना लिपटना ना लिपटाना बस हरि के गुण गाना और इसी को आज की ऋषा खोल लें क्या कह रहे हैं या तिदेव प्रवता या तुद्वता या शुभा हरिभ्याम आदेवो या सविता परावतो उप विश्वा दुरीता बाध ये आज की दिशा है क्या कह रहे याति देवा प्रवता अरे वो जो देवत्व है देवाधिदेव है प्रवता हम सबको बारम बार उत्पन्न करने वाला जन्मने वाला है जो ग्रहों और नक्षत्रों को फिर फिर जीवंत करने वाला है याति तिदेवा प्रवता याति ति और जिसके कारण ही हमारा उत्थान होता है उद्दार होता है हम निरंतर पलते हैं सचराचर ग्रह नक्षत्र आदि पलते हैं जीवंत होते हैं याद शुभाभ्याम कि जिसकी शोभाओं से ही संपूर्ण सचराचर जगमगाते हैं यजतो हरि भ्याम अरे कर्ण यजन आज उस आत्मा श्री हरि का अपने अंदर में जाकर वो वैकुंठ नाथ तेरे वैकुंठ में है वैकुंठ हो जा विगत हो कंठाओ कुओं से और आज हरि की शरण जा वो जो सभी प्रकार की पीड़ाओं का हरण करने वाले हैं जो पापों का विनाश करने वाले हैं जो तेरे जीवन को अमृत वह और पवित्र बनाने वाले हैं आ देवो आवाहन कर ऐसे देवता ऐसे आत्मा का आत्मयज्ञ का या सविता जो कि सूरज की भांति ही जिस प्रकार सूरज पर हाँ, वो आत्मा जो बारंबार तुम्हें पुनर्जन्म को लाता है उसी जैसे सूरज धरती से दुर्गंध को दुनिता जो दुर्गंध है जो पाप है उस सब को नष्ट करता हुआ बाध माना सभी बाधाओं को तोड़ता हुआ फिर फिर जीवंत करता है और उसी प्रकार वो आत्मा वो सूर्यों का सूर्य तुम्हारे भीतर में जगमग है जल उस आत्मा यज्ञ से मिल जा आहूतियां बाहर बाहर को जला दे भीतर स्वयं आत्मा में जलने को आहुत से संप्रदायों में जलना नरक में जाना होता है लेकिन वेद की राह में हम जानते हैं कि जब तक जलते नहीं हमारा उद्धार ही नहीं होता इसीलिए कहा कि रिलीजन कल्पनाओं को मानता है धर्म एक विज्ञान है जब तक पेड़ों के गर्भ में दुर्गंध भस्मिया समाज का त्याज्य जब तक पेड़ों के गर्भ में हवन यज्ञ नहीं हुआ ज्योतियों में नहीं बदला उसने पावन फलों का रूप नहीं पाया जो जला वो दार उसी का है ये कहना कि जलने से नरक मिलता है और आग शैतान की है ये गलत बात है ऐसा नहीं क्योंकि आपने जाना कि खाना भी जब तक पकाया नहीं गया जलाया नहीं गया वो पवित्र नहीं हुआ और तुमने खाया नहीं जो जलता है वही पाता है जो डूबा नहीं उसने मोती कब पाए दूर बैठ के खाली भजन गाने से किसी का उतार नहीं होता है दिखावा भक्ति हमारे जीवन के अमृत का भी सर्वनाश कर देती है और खो के उम्र को हम महासर्वनाश को चले जाते हैं तो जब तक भस्मिया जली नहीं पेड़ों के गर्भ में अन्न के रूप में उन्होंने जन्म पाया नहीं और जब तक अन्न आदि भोजन के रूप में आकर जब तक ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ नहीं हुए जले नहीं उन्होंने नवजात शिशु का रूप पाया नहीं जलना पड़ेगा तो रूप मिलेगा तो कहा अगला रूप भी उन ब्रह्म अग्नियों में यज्ञ होकर ही तो पाया जाएगा तो कहा याति ही देहा प्रवता कि वो जो हैं संपूर्ण सचराचर को अपने देवत्व के द्वारा बारंबार आवागमन में लाने वाले परावर्तन देने वाले मृत्यु को जीवन में लौटाने वाले याति उद्वता और जिनके कारण ही हम निरंतर उत्पत्ति स्थिति उद्धार को पाते हैं याति शुभा व्याम जिनके कारण ही हम संपूर्ण शोभाओं को पाते हैं हमसे अर्थ है संपूर्ण ग्रह नक्षत्र सचराचर मनुष्य जीवधारी सारे पेड़ आदि सभी उनसे पाते हैं यजतो हरि व्यायाम आज उन श्री हरि का आओ यजन करें अर्थात उनमें व्याप्त हो जाएं उनसे अद्वैत करें उनको अपना सर्वस्व माने आदेव याति आवाहन करें आज उस सूरज का याति जिसके द्वारा जैसे कि सविता परावतो फिर फिर जीवंत करता है विमाने भी विगत मृत्यु से रहित करता है मट्टी को अन्न और अन्न को भालक के रूप में उभारता है जैसे वो पवित्र करता हुआ नए नए ग्रहों आदि की सृष्टि करता है दुरिता संपूर्ण जो दुरीत है जो पाप है जो दुर्गंध है जो असत्य है जो अज्ञान है उन सब को नष्ट करता हुआ बाद माना, सारे बंधनों से मुक्त करता हुआ वो फिर हमें जीवंत करता है आओ आज ऐसे आत्मा यज्ञ में प्रवेश पाए आओ क्या आज अपने आत्मा से जुड़ जाए आओ के स्वजगत को स्वजगत बनाकर जिया जाए और वाह जगत सेवा जगत है उसे सेवाओं में लिया जाए हो एक बार फिर दोहरा लें कि देखन को गोविंद है और सेवा को संसार देखने क्योंकि जिसको देखेंगे उसी में हम जी रहे हैं उसी में हम यजन कर रहे हैं उसी में हम हर क्षण सारे कर्मों को कर रहे हैं तो क्यों ना उनके मनोहारी रूप को देखते हुए उनके निमित्त होकर कर कर्म किए जाएं कि अंत अनंत हो जाए ये आज की ऋचा है है ना? और इसी को ब्रह्मसूत्र में भी हमने स्पष्ट किया कि त्रयाणाम चैम उपन्या प्रश्नस्य कि धारण सृजन और संहार का जो देवता है जो आत्मा है ओम है जो तीन अक्षर हैं जिसके तथा जो इस भांति निरंतर आत्म यज्ञ के रूप में सबको प्रकट कर रहा है चा एवं उपन्यास जो तथा जिसको इस भांति उपन्यास अलग कथाओं में लीलाओं में श्रुतियों में स्मृतियों में सर्वत्र इसको अलंकृत किया गया है इसे इसका न्यास किया गया है इसी को सर्वस बताया गया है उसको स्वीकारें और प्रश्नश्चर और अधिक अब प्रश्न न करें अंतिम रूप से माने कि ईश्वर घटघटवासी है और वो हम सब में व्याप्त है और वो ही नहीं संपूर्ण सचराचर सूक्ष्म होकर हम सब में समाया हुआ है यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे जो मैं हूं वही है सचराचर सारा मुझको बनाने वाला इस सचराचर को बनाने वाला भी मुझमें है और सुख शोक और संपूर्ण सचराचर मुझमें समाया हुआ है और ये मेरा स्व है नित्य जगत है ये जन्म दर जन्म नहीं बदलता है वाह जगत निमित्त जगत है ये केवल सेवा का है निपटने का नहीं सबको प्यार करें न किसी से भेद करें सबकी सेवा करें और अपनी अंतरात्मा से भगे रहें यजतो हरि व्याम नारायण को सदा सम्मुख रखें कर कि गोविंद भले बुरे हम तेरे नारायण हम आप ही में समायें सबकी सेवा करेंगे सबके लिए अपनी मर्यादाओं में नारायण आपकी मर्यादाओं में रहते हुए सारी संभव सेवाएं करेंगे लेकिन इच्छा नहीं करेंगे आज पिछली रात आप में बहुत से सोए नहीं थे क्यों क्योंकि उनकी इच्छाएं अतृप्तियाँ और कल की चिंताएं ही तो उन्हें जगाए हुए थी वे तनावग्रस्त थे और श्री हरि उनको भूले हुए थे तभी तो वो सारी रात सो नहीं पाए थे तो हम सब जानते हैं उनसे हट के आया हर विचार हमें कुंठाएं पीड़ाएं तनाव और अनिद्रा देता है और हम सब ये भी जानते हैं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है तो आओ कि ये सब पाप छोड़ दें इस अज्ञान से ऊपर उठ जाएं, आओ कि अतिशय निर्मल होकर आत्मा को अर्पित होकर जिया जाए और जब नारायण के ही निमित्त होकर हम कर्म करेंगे तो पुण्य और पाप दोनों के लेपन से मुक्त हो जाएंगे गीता में भगवान ने कहा हे अर्जुन जिसने अपने पुण्य और पाप सब कुछ मुझे अर्पित कर दिए हैं केवल वही मुझको पाता है बड़ी गहरी बात है कि जिसने पुण्य और पाप सब मुझको अर्पित कर दिए हैं वही मुझको पाता है नारायण हम अंतिम रूप से अर्पित हो गए आपको प्रभु आपकी सौगंध आपसे हटके अब नहीं जिएंगे आप ही में जिएंगे सारे संसार में आप सब में व्याप्त हैं यही मानेंगे और सेवा करेंगे और क्योंकि फल की चाहना नहीं होगी तो पीड़ाएं भी क्यों लेंगे आप कहते हो आपने फलाने आदमी का स्वामी जी इतना अच्छा किया इतना अच्छा किया बदले में उसने क्या किया अरे भाई तेरे पे मिठाई थी तूने उसको मिठाई दी उस पर भूख है कांटे हैं पीड़ाएं हैं वही तो देगा तेरे को अगर उसके पास भी मिठाई होती तो तेरे से लेता क्यों तो इसलिए सेवा नेकी कर और दरिया में डाल क्योंकि ध्यान अगर इधर भी चला गया तो वैकुंठ चला जाएगा वैकुंठनाथ भी चला जाएगा ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि अपने दंभ मत गिना अपने एहसानों को लाठिया मत बनाओ वो करता है ये सदा याद रखो जिससे ध्यान उसी में रहे। जब आप कहते हो आप करते हो जब आप कहते हो कि आप करते हो तो ध्यान आपका अपने में चला जाता है हरी से हट जाता है आओ के अंतिम रूप से समर्पित हो जाए राधा की बात कि नंद जी इन्हें तो वही खरीद सकता है जो हर रूप में हर भाव में सभी प्रकार से पहले इनको अर्पित हो जाए वही गोविंद हुआ बात यहां भी वही आई बहुत गुड़ मर्म की बात है और लीलाओं में सहज करके दिखाई आए कृष्ण लीलाओं में चले भगवान लौट के आए हैं और महाराज उग्रसेन ने कहा कि कृष्ण लौट आए हैं अब उन्हें द्वारिकाधीश सुशोभित किया जाए उत्सव हो रहे हैं मथुरा साम्राज्य चारों ओर जगमग है क्योंकि आज उसे अधिष्ठाता के रूप में सम्राट के रूप में श्री कृष्ण मिलने वाले हैं ब्रज में भी आनंद मंगल है गोकुल में सभी जगह हर द्वार सजाया जा रहा है क्या आज कृष्ण को हम अर्पित होंगे वो हमारा राजा होगा मैं पूछता हूं आपसे आपका अंतरात्मा आत्मा श्री कृष्ण कब आपका राजा होगा कब मथुरा सजेगी बोलो या कि मेरी उद्दंडताएं और दंभ ही मुझे कृष्ण से विलख किए रहे और पाप ही चिलेंगे मुझको जो आदेश छाता है हमारा वो कब राजा होगा हमारा सारा सर चारों ओर जगमग है खुशियां हैं हर कोई दान कर रहा न्यौछावर कर रहा बांट रहा चारों तरफ आनंद मंगल है लगता है आज होली है लगता है आज दिवाली है लगता है आज सारे उत्सव एक साथ उतर रहे हैं दुल्हन से सजी हैं गलियां और सड़कें नगर गांव सब आज कृष्ण मथुराधीश सुशोभित होंगे जाने कब हमारे जीवन में श्री कृष्ण मथुराधीश सुशोभित होंगे क्या हम पूछेंगे नहीं अपने आप से हर सांस जो जा रही है वो लौटेगी नहीं वो क्षण जो बीता है फिर नहीं मिलेगा समय जा रहा है और आज भी इस मथुरा का मैं हमने श्री कृष्ण को मथुराधीश सुशोभित नहीं किया है मेरा दम्भ सुशोभित है मेरा लोभ सुशोभित है मेरा कपट सुशोभित है मेरा झूठ अरे व प्रपंच सुशोभित है नहीं है तो श्री कृष्ण ही सुशोभित नहीं है वह आत्मा है वह हर सांस दे रहा और हम उसे स्वीकार नहीं रहे ये कौन सी भक्ति होगी हमें भी मथुरा सा अपने अंतर को सजाना होगा और बैकुंठ नाथ को इस शरीर का स्वामी मथुराधीश बनाना होगा नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा इन कथाओं के पीछे हर छात्र अपने को खोजता है और हम दुनिया की चौदराहट को ढूंढते हैं हमने कभी भजन नहीं किया कोई कथा नहीं सुनी है यदि हमने अपने अंतर को नहीं कुरेदा है तो हम कोई भक्त नहीं है इसे सदा याद रखना ना भगवान को मथुराधी सुशोभित हुए हैं और जरासंध की छाती पर सांप लोट रहा है कहा था जरासंध भी हम सब में रहता है दूसरे की शोभाओं को देखकर यदि तुम्हारे मन में ईर्षा द्वेष और जलन आए जरासंध सांप बन के कुल है। तो समझ लेना कि तुम असुर हो तुमने भक्ति नहीं पाई है कभी किसी से ईषा द्वेश मत करो जरा संत तुम्हारा विधाता हो जाएगा और जरा माने होता है जीन संद माने संधिया वो तुम्हारे टुकड़ों में तुम्हारी जिंदगी को छिता देगा और आज छितये हुए नहीं हो क्या बेटे की बात है बेटी की बात है फलाने की बात है काम धंधे की बात है जमीन जायदाद की बात है सौ दुश्मनों की बात है कितने टुकड़े हो गए तुम्हारे? तुम्हारी कहा नहीं बांटा जरासंध ने तुमको और इतने टुकड़े कर दिए हैं कि तुम समेट भी नहीं सकते अपने टुकड़ों को तो भक्ति क्या करोगे भक्ति एक पूर्ण शरीर हो तो करे और आत्मा को अर्पित हो तो करे इतने टुकड़ों में छित्राए हुए इतनी जगह जरा सात काट रहा छांट रहा बांट रहा हम सबको अब बताओ भक्ति कैसे होगी कौन करेगा भक्ति कौन सा टुकड़ा और ये टुकड़ा टुकड़ा होती जिंदगी जरा संद ने जो पार्टी, तो आज अपनों का विश्वास भी हम खो बैठे पैसा ही बन के जरा संद की कटार आज हम सबके मन भी काट रहा पैसे के लिए नाते खोए रिश्ते खोए संबंध गंवाए आपस का विश्वास भी जाता रहा जरा जरासंध के हाथ की कटारी है ये पैसे वाली संस्कृति हमारी जरासंध के सीने पे सांप लौट रहा है कि उसका दुश्मन आज मथुरा अधीश सुशोभित हो रहा है जब विधवा बेटियों की तरफ उसकी निगाह जाती है तो और अधिक तड़प उठता है आपको भी तो याद आता ना मेरे साथ ये ये बुराई करी थी इसने रिश्तेदार है तो क्या हुआ उसको भी याद आता है आपको भी याद आता है यदि अतीत को भुला दिया होता तो अतीत बन के जरा सन तुझे काटता तो नहीं कहते हैं बीती ताई विसारी के आगे की सुधी ले आप कहते स्वामी जी बीती कैसे बिसार दे वो तो रोज भजन गाएंगे जहां कोई सहानुभूति दिखाएगा तो हम फिर से वही गाएंगे तो जिसने अतीत नहीं खोया है उसका वर्तमान बर्बाद हो चुका है उसके भविष्य का प्रश्न ही कहां है उसका उद्धार होने की बात ही कौन करेगा ये हमारी कहानी है हम सबका जीवन चरित्र है ये कृष्ण की कथा लीला है और ये गुरुकुल में वेद पढ़ाने की परिपाटी है क्योंकि तो जब तक तू अतीत नहीं भुलाएगा तू गोविंद में कैसे बस पाएगा बस ही नहीं सकता हमें ायण आप रहो बस आप रहो प्रभु आपकी शोभा रहे शुभा हरी भ्याम आपकी शोभा रहे प्रभु आप रहे जिसने जो किया ना रहे, हमें कुछ ध्यान नहीं हर रूप में आपको प्रणाम है सचराचर में हम आपको प्रणाम करते हैं। प्राणी मात्र में गोविंद आप है। आपके हर गोद को प्रणाम है अब ये सब नहीं होगा बुद्धि और विवेक नारायण आपने दिया है वो दोनों आपके चरणों में अर्पित है जैसे रखोगे गोविंद वैसे रहेंगे खाली गाएंगे नहीं क्या आप गटगटवासी हैं मानेंगे जियेंगे इस भाव में कि गोविंद आप घटघट वासी हैं अब कोई पाप नहीं होगा अब कोई गलत बात नहीं होगी गोविंद हरि हरिओम नारायण ही हरि गोविंद हरि ही नाथ ही हमसे कोई गलती नहीं हो लेकिन जो होगा हम में जरा संघ वो तो हर एक की खुशी देखकर जलेगा उसी ईर्षा होगी किसी को ऊपर उठता देखेगा एक बार हम सागर के तट पे थे कोचीन में तो वहां शिपमेंट हो रहा था तो बड़े बड़े बर्तनों में कछुए रख करके लोग ले जा रहे थे तो वैसी शिप पे हम देखने गए तो हमने कहा ये क्या बोले ये बाहर जा रहे हैं तो हमने कहा तो खुले बर्तनों में तुमने रखा हुआ है खुले बर्तनों में तुमने इन्हें रखा हुआ है तो क्या ये बाहर नहीं निकल जाएंगे बोले नहीं मैंने क्यों ये चढ़ तो रहे हैं दीवार पर तो। बोले हाँ चढ़ तो रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक थोड़ी दूर तक चढ़ता दूसरा उसका पैर खींच इसे कहते हैं जरासंधवाद हाँ। किसी की जरा सी शोभा हुई और हम जल गए किसी को सुख में देखा तो हमारे पेट में ऐठन आ गई ये जरासंध है ऐसा व्यक्ति कभी भक्ति पूजा पाठ नहीं कर सकता जो सबकी खुशी में खुश है जो हर ओर प्रभु का भाव लेता है कि नारायण बड़ी कृपा है आपने इसे सुखी किया है प्रभु प्रभु आपकी लीला निहारी है उसे भी प्रभु का प्यार मिलता है और जो देख के जलता पड़ता है वो फिर हाँ जला ही करता है उसे भक्ति नहीं मिलती जिसने स्वभाव नहीं महाजाद होया उसे कभी भक्ति नहीं पाई भगवान श्री कृष्ण मथुराधीश सुशोभित हुए हैं कई दिन तक उत्सव चलते रहे हैं फिर सारे जो सुरनायक राजा हैं जो सुर विचारधारा में विश्वास करते हैं वे ही पधारे थे वे सब यथा अपने अपने देशों प्रदेशों में लौट गए हैं और बागडोर श्री कृष्ण के हाथ में आई है मथुरा धन्य हो गई है भगवान ने सत्ता संभालते ही जो कंस ने कर प्रणाली लगाई थी उन्होंने उसे तत्क्षण हटा दिया सभी सभा सदों ने पूछा कि फिर राज्य का संचालन कैसे होगा तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया भगवान ने उत्तर दिया कि हम किसी से कर लेने के अधिकारी नहीं हैं, जब तक कि हम उसे शिक्षित ना करें किसी के साथ जबरन कोई चीज वसूल करना एक अपराध है और पाप है तो हम किसी से कोई कर वसूल नहीं कर सकते तो कहा फिर राज्य कैसे चलेगा जैसे आज टैक्सेशन है तो अगर ये नहीं होंगे तो राज सत्ता कैसे चलेगी उसने कहा उसके लिए हम सबको समाज को सुशिक्षित करना होगा और शिक्षा को ऊपर ला करके हर व्यक्ति को उसके अंतर आत्मा से जोड़ना होगा ये श्री कृष्ण है इतिहास में कि हर व्यक्ति स्वेच्छा से धर्मपूर्वक राजा का राजा को मंदिर का मंदिर को गौशाला का गौशाला को यज्ञशाला का यज्ञशाला को और गुरुकुल का गुरुकुल को धन देकर अपने को ओण माने धन्य समझे ये दान प्रथा दान भी एक प्रकार की कर्प्रणाली है लेकिन ये स्वैच्छिक है और आत्मभाव से जुड़ी हुई है कृष्ण कहा कि जब तक हम सारे समाज को अंतर्मुखी और सुशिक्षित न कर पाए तो उनसे राज के लिए राजसत्ता के लिए भी धन की इच्छा करना मैं उसे सर्वथा अनुचित मानता हूं लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा है उसको आत्मपरक बनाया जाए और उसको उसके अंतर का ज्ञान दिया जाए जिसके द्वारा वो स्वेच्छा से दान करे और करने के बाद उसे प्रसन्नता और सुख का भाव मिले उससे जबरिया कर लेकर के उसे प्रताड़ित करके उससे धन लेना यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई रागीरों को जंगल में लूट ले लेकृष्ण और कंस का भेद है और हम कृष्ण के भक्त हैं और जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो चेले चंदे में भी नहीं जाते हैं क्योंकि वो कंस लीलाओं में नहीं जाते वो स्वैच्छिक में ही रहते हैं जैसे समाज करे ठीक है जो करे सो ठीक है उसी से सबकी सेवा कर इच्छा एक नारायण से और दूसरे से नहीं जी जिया वैसे भी जा सकता है सबको पीड़ा देके और जब जब कोई पीड़ा पाएगा वो पीड़ा मेरे भीतर भी तो आएगी तो पीड़ित मैं भी तो हूंगा एक पीड़ाओं को देना पीड़ाओं को लेकर के एक सड़ी हुई घटिया जिंदगी जीना एक सब में नारायण भाव रख करके इच्छा रहित होकर सबकी सेवाएं करना और जैसे प्रभु रखे जिसका जो अंतर भाव हो उस भाव में जीना अतिशय सुखी जीना और सबके सुख का कारण होना दो रास्ते आजादी के बाद भी हमें गुरुकुल शिक्षा लौटी नहीं तो अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस के लिए औलाद आप पढ़ाते अब आप कैसे पढ़ पाओगे कृष्ण को कैसे जान पाओगे और कृष्ण की इन व्यवस्थाओं में मथुरा का साम्राज्य सबसे अधिक समृद्ध था क्योंकि हर व्यक्ति अपना धर्म करके उण होता था राजा का राजा को गोशाला का गोशाला को पाठशाला का पाठशाला को गुरुकुल का गुरुकुल को और जो सराय होती थी अतिथिशाला होती थी लोग स्वेच्छा से वानदान कराते थे जितने अतिथि आते थे सुखपूर्वक रहते थे चले जाते साम्राज्य निर्बाध जलता था हम नपुंसक हैं कायर है एक राष्ट्र के रूप में एक सत्ता के रूप में कि हमें कंस से छुटकारा नहीं मिल सकता जबकि टैक्सेशन हर कोई चुराता है गवर्नमेंट को उतना नहीं मिलता वो नीचे से ही सब गायब हो जाता लेकिन अगर कहीं हमने राष्ट्र को सुशिक्षित समृद्ध किया होता आत्मजगत में तो आज शायद भारत सबसे अधिक वैभवपूर्ण राष्ट्र होता यदि यह स्वैच्छिक होता लेकिन इतनी महीन बात, इतने बड़े बड़े नेताओं के मोटी मोटे दिमागों में कैसे आ सकती है ना शिक्षा भी क्या? और मथुरा का जैसे जैसे साम्राज्य लहराता जा रहा है कंस की बनाई एक एक करके सारी व्यवस्थाएँ धराईशाई होती जा रही हैं हर व्यक्ति उनमुक्त भाव से हर जगह अपना अंशदान करता है कि भाई सांसें धड़कने भी ली हैं इस प्रकृति से अन्न जल भी लिया है सब कुछ तो लिया है तो मेरा भी धर्म है कि मैं भी ईश्वर भाव से अर्पित करूँ आज आप जब मंदिर में दान करने आते हैं तो क्यों आते हैं आप मूर्ति के सामने खड़े होकर के ही दान क्यों करते हैं कि है, प्रभु आप मेरे लिए इतना करते हो इतना करते हो कैसा तो कोई कर ही नहीं सकता हर सांस धड़कन जीवन का क्षण गोविंद आपका दिया हुआ है नारायण सब कुछ तो आपका दिया है प्रभु आप ही का बनाया हूं आप के भाव से यह आपके चरणों में रखे जाता हूं आप जिसे उचित समझना पाठ देना गोविंद योग्य अयोग्य मैं नहीं जानता उचित अनुचित का मुझे भाव नहीं है नारायण मैं आप के चरणों में रखता हूँ जो उचित हो वो आपसे पाए आपका जैसा तो नहीं हो सकता लेकिन प्रभु आपकी राह होने के लिए अपने को आश्वस्त करने के लिए बड़े ही विनम्र भाव से आपके चरणों में ये सामान रखे जाता हूं इसे दान कहते थे ये न्यौछावर भाव होता था कि गोविंद जो आप करते हो ये तो न्यौछावर भाव है आज भी ये परंपराएं रूढ़ियों के रूप में जीती हैं जब लड़की की डोली उठती है नौछावर फेंकते हैं पीछे तो। आगे नहीं फेंकते पीछे को फेंकते कि मैं नहीं जानता किसने उठाया मैं नहीं जानता कौन योग्य है अयोग्य है कहां उचित है कहां अनुचित है पात्र और कुपात्र मैं नहीं जानता नारायण आप जानो मैं तो डोली का न्यौछावर करता फेंकते हुए जाते यही भाव मंदिर में होता था आज आप बहुत से लोग दान नहीं करते एहसान करते <laughs> तो दान रहा था यदि दम से जुड़ा है तो व्यर्थ है और भाव नहीं है तो भी व्यर्थ है कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए राजा कांत सन्यासी को वर्जित किया जाता है कि राजा पता नहीं टैक्स लाया है जिस भाव से उसको मिला है हम तो नहीं थे ना वहां पर तो हम कैसे ले ले हमें तो भक्त का भाव चाहिए उसके साथ में वो नहीं है तो हम ले भी नहीं सकते अक्सर विदेशों से यहां के लिए भी हमारे भक्त मित्र हैं वो चाहते हैं कि कुछ भेजें तो कहा आप बाहर से कुछ नहीं भेजेंगे बाहर से आया कोई धन यहां स्वीकारा नहीं क्योंकि आप पहले हमारे सामने आए हम आपको देखेंगे हमारे अंतर के भाव आपको आपके भावों को टटोलेंगे यदि लगा कि ये बिल्कुल नारायण भाव है तो हम बेशक स्वीकार करेंगे ये हमारा धर्म है लेकिन लगा कि इसमें कुछ बदले की भावना भी है कोई इच्छा भी है तो नहीं लेंगे यदि हम उसे अनुचित मानेंगे तो फिर नहीं लेंगे ये कृष्ण की बनाई हुई व्यवस्थाएं मथुराधीश है जब उसने सुना कि उसने तो असुर साम्राज्यों की सारी नीतियों का विरोध भी करना शुरू कर दिया है सारी व्यवस्थाएं बदल डाली हैं, तो कुपित हो गया जरा और उसने आक्रमण कर दिया मथुरा कथाओं का विस्तार न करके तत्व का विस्तार जो जीवन से जुड़ा है वही कर रहे हैं भयंकर संग्राम हुआ कृष्ण और बलराम के आगे गाजर मूली की तरह सारे असुर कटते गए और उस भीषण संग्राम में जरासंध भी पराजित हुआ और बंदी बना लिया सुना कृष्ण की व्यवस्थाओं में आने के बाद भी जरा संध आता है आक्रमण करता है जरा माने जीण होना संद माने संधियां तो ये फिर भी जरा संत चारों तरफ पहला हमारी परीक्षा लेता है हाँ, बोले तू पागल है क्या ऐसे ही सबकी सेवा करेगा हाँ। ये कोई उचित है ये हाँ? मतलब गो क्या मतलब किसी की सेवा करने का पहले तय कर ले इतना देगा तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे आए जरा संध आए जरा संत चारों तरफ जरा संध है तुम्हारे तुम्हारी इस सरस भक्ति में तुम्हारे ही आकर के बन के जरा संध रोड़े अटकाएंगे क्यों करता है पागल हो गया है क्या वगैरह वगैरह क्योंकि वो अपने जरासंध जी रहे हैं तू तो कृष्ण का हो जाए ये वो क्यों चाहेंगे आज आप कहते हो स्वामी जी दुनिया करती है मत भूलो कि जरासंध हम सब में बैठा है कोई जरासंध जीता है कोई गोविंद जीता है तू तो क्या जीता है अपनी बात कर दुनिया करती है ये नाटक बंद कर दे और जब तक ये भाव नहीं आते कोई भक्ति नहीं पाता है भक्ति अति दुर्लभ है जो मतलब को जीते हैं वो मिट जाते हैं जरासंध में और जो उसका न्यौछावर बन जाते हैं तो वो सेवा करके जब आनंद उठाते हैं तो उनके पैर में कोई घूंगरु नहीं बदला है और घुंगरू हैं कि बजते ही चले जाते हैं मौज से रहते हैं मस्ती से रहते हैं क्योंकि जिसने गोविंद स्वीकारे उसका ईर्षा द्वेष घृणा लोभ मोह बदला क्रोध मतलब ये सब चला जाता है जे ही विधि राखे राम ताही विधि रही गा सकते हो जी के दिखाओ और देखो कि इसमें कितना रस है कितनी मौज है जरा संत के आक्रमण में जरा संत ने आता बंदी बना लिया गया दारू ने कहा कि मार दो इसको तो कृष्ण ने कहा दारू इसकी हत्या मत करो मत भूलो कि मामिया है विधवा है और वहां असुर साम्राज्य में यह भी मारा गया तो उनकी क्या गति होगी असुरों के यहां औरतों की क्या गति होती है दाऊ आप जानते हो इसे किसी के हरम में दासी बन के रहना होगा अब पता नहीं क्या क्या वो करवाएगा इसे तो मामियों के लिए दाऊ मैं विनती करता हूं आप इन्हें मारो बात तो कहा इनकी पंचशी कहा बोले नहीं अपमान भी मत करो ये हमारे माता में है और उनको छोड़ दिया कृष्ण ने हाँ। जरासन से कहा क्या आप सुख जाए हमारे अंगरक्षक आपको आपके बचे खुचे सैनिकों तक पहुंचा के आएंगे और जरासन आहत कुंठित लौट गया फिर उसके असरो ने उसे साहस दिया याद रखो आपने यदि किसी आतताई पर दया करके भी छोड़ा है तो ये मत पूछ भूलो कि उसके साथ क्या आतताई? फिर उसे वही तांत्रिकी पढ़ाएंगे मानेगा नहीं होगा और इस प्रकार एक एक करके सत्रह आक्रमण किए जरा संत ने तुम्हारी ऊपर भी होंगे तुम पर भी होंगे हम सब पे होते हैं और सत्रह बार परास्त करके वासुदेव ने जरासंध को छोड़ दिया क्योंकि जरासंध परीक्षक है उसे मारा नहीं जा सकता वो तो हृदय में बैठा है वो तो हम सब की परीक्षा लेता है कितनी भक्ति तुम में देखो मेरे आक्रमण पर भी तुम कृष्ण भक्ति ही रहते हो अथवा बदल जाते हो बदला लेने उतर आते हो हाँ। तो बहुत सत्रह आक्रमण किए सत्रह आक्रमण वो भी तुम्हारे पे करता है योग तपस्या और साधना में जरा संध महा आदत आई है जीर्ण संधि कभी मत होना प्रभु के साथ तुम्हारी संधि अटल होनी चाहिए जीर्ण संधि जरा संत संधि जरा संध नहीं होना चाहिए कि थोड़ी देर भक्ति कर लेंगे फिर उधर चले जाएंगे ये सब नहीं एक क्षण हटे तो सब मिठा जीर्ण संधि भक्ति में नहीं चलती जो जीर्ण संधि करते हैं उनकी भक्ति कभी भी जीवंत नहीं होती पुष्पित नहीं होती उनके जीवन में प्रस्फुटित नहीं होती कुछ नहीं होती। अटल संधि करनी होगी आत्मा से ये बहुत जरूरी है जो ऐसा नहीं कर पाएंगे वे कृष्ण भक्ति आत्म भक्ति कदापि नहीं पाएंगे और भगवान ने कहा भी है गीता में कि हे अर्जुन पितरों को भजने वाले यथा पितृ लोगों को प्राप्त होकर पुनः आवागमन हो आवा जाते हैं देवों को भजने वाले भी यथा देव लोगों को पाते ऐश्वर्यों को भोगते पुनः मृत्यु लोक में आवागमन को जाते हैं लेकिन हे अर्जुन मेरे को भजने वाले मेरे भक्त आवागमन से मुक्त हो जाते हैं मैं कौन हूं मैं आत्मा हूं तुम सब में बैठा हूं पितर कहते हैं पेट भरने को वनस्पतियों को पेड़ों को जो इन्हीं के लिए जीते हैं तो वो इनका सुख भोगते हैं फिर आवागमन को जाते हैं देव कहते हैं ऐश्वर्य को पैसा धेला सोना चांदी ये सब तो इसको भजने वाले को ये भी बहुत पा लेते हैं नंदे जम जाते हैं इनके लेकिन ये फिर आवागमन को चले जाते हैं मुट्ठी पर राख बदल लेकिन मुझ आत्मा को भजने वाला जीव कभी आवागमन को आत्मा से जब जीव और आत्मा जुड़ कर गए अद्वैत कर गए योग कर गए भक्ति योग योगस्थ हो गई तो वो आवागमन को नहीं जाते हैं, वो नित्य अवस्था पाते हैं सीधा सीधा अर्थ कर रहा हूं ऐसे भी देख लो वैसे भी देख लो अठारहवीं बार जरा संध फिर आया अब नहीं छोड़ूंगा लेकिन वो अकेला नहीं आया है उसने काल यमन से कहा है कि तू भी आ। क्योंकि वक्त किसी की इंतजार नहीं करता जो वक्त से आगे नहीं चलता उसे वक्त खा जाता है काल समय को कहते हैं यह नहीं कि आप ये काम कर लें, तो फिर बदती करें। वो तो गए काम से, उन्हें काल यमन खाएगा सदा याद रखना ये गुरुकुल के ग्रंथ हैं, इन्हें उन्हीं की मर्यादा में जानो। इधर कृष्ण ने उससे पहले ही जब सत्रह बार आक्रमण हुए उसके बाद भी गुलाम बराबर बेचे जा रहे थे मिडिल ईस्ट भेज रहे थे तो कृष्ण ने एक विशाल वन प्रदेश में निर्जन में नई द्वारिकाओं का आह्वान किया और ये द्वारिकाएं पूरे क्षेत्र में सौराष्ट्र जिसे कहते हैं ये सौ द्वारिकाओं का स्थान है तो पूरा प्रदेश जो था कृष्ण के साम्राज्य के रूप में धीरे धीरे उभरने लगा और काफ़ी सेनाएं वगैरह भी यहाँ पहुँच चुकी थी रक्षा के लिए साम्राज्य की और अठारहवीं बार जब पता चला जरा कि जरा आ रहा है तो कृष्ण मार्ग में थे द्वारिकाओं की तरफ शेष लोगों को लेके जा रहे थे और बाकियों को उन्होंने कह दिया था कि वो मथुरा खाली करके चले जाएं, क्योंकि जरा जरूर यहां उत्पात करेगा और क्योंकि यह हमारे द्वारा रक्षित नहीं होगी इसलिए वे अन्यत्र चले जाए है ना मथुरा का अर्थ तो बताए थे ना मथु माने मंथन करना और हिर ये शरीर ही तो मथुरा है यही तो तप है समाधि है आत्म मंथन है आत्म चिंतन है मथुरा है तो कहा कि शरीर की भी सीमा है काल जवन आ रहा है आएगा तुम्हारा भी चौधरी बन के बाद बैठे रहना ट जाओगे तुम्हें हर हाल में अपने स्वभाव बदलने होंगे अपने दम हटाने होंगे अपने सड़ी हुई सोच को झूठ और फरेब को सबको भस्म करना होगा ये जले या तुम जलो तुम्हारी उम्र जाए बोलो कि कौन जाए यह कहना कि दुनिया करती है ना गलत दुनिया तो बहुत बौनी है तुझ में तो संपूर्ण सचरा चल रहे है। फिर नकल तू किसकी कर रहा है अपनी अपनी बात करू अपनी अपनी बात करू काल यवन हर सब में बैठा हुआ है कृष्ण है तो काल यवन है सभी हैं। तो कृष्ण मार्ग में थे और प्रवर्षण पर्वत को वो पार कर चुके थे जब उन्हें सूचना मिली ये प्रवर्षण पर्वत भी बड़ा अद्भुत है परमाणे नित्य अजर अमर वर्षण जहां निरंतर भक्ति का रस साधना का रस बरसता रहे और मेरी भक्ति मेरी साधना मेरा तब पर्वताकार हो उस पर्वत को क्या कहेंगे प्रवर्षण पर्वत मां है एक पहाड़ है तो गोविंद प्रवर्षण पर्वत को पार कर चुके थे अर्थात इस शरीर में रहते हुए भी द्वारिका अर्थात ब्रह्मरंध्र में तेरा प्रवेश समय से पहले होना चाहिए बाद में नहीं होता किसी का और जिसने प्रवर्षण पर्वत को पार किया उसको द्वारिका में प्रवेश मिलता है अगर तुम सोचते हो कि जमीनी द्वारिका द्वारिका है हाँ तो वो तो है ही है वो सौ द्वारिका हैं, लेकिन तेरा ब्रह्मरंध्र ही द्वारिका है द्वारिका द एंट्रेंस गेट इसी ब्रह्मरंध्र से तूने इस शरीर में प्रवेश पाया इस शरीर को धारण किया आत्मा तुझको इसी द्वार से लाया और इसी द्वार से तुझे बाहर जाना हो तो तुझे इसमें आकर समाधिष्ट होना होगा और ये ब्रह्मरंध्र ही देवयान है ये ब्रह्मरंध्र ही देवयान है या तो देवयान से जाएगा यान निकल जाएगा तो कपाल क्रिया करके तेरा बेटा तुझे पित्रयान पर चिता की लकड़ियों पर छोड़ाएगा तुम्हारी कहानी इन सारी कथाओं में तुम्हारा हर एक तीज त्योहार जो भी है वो भी उसका सत्य इस कथा में इसलिए ये कृष्ण की कथा है आए एक बार फिर वेद की ऋचा को दोहरा लें याति तिदेवा प्रवता या तिुद्वता या तिशुभ्याम यजतो हरी नाम आदेवो याति सविता परावतो विश्व विश्वादिता बादमाना जो है देव हमारे अंतरात्मा हमारे वे ही हैं सचराचर के स्वामी उन्हों से ही प्रगट होते हैं बारंबार रूप पाते हैं सारे ग्रह नक्षत्र सचराचर पृथ्वी आदि उन्ही से होते हम प्रगट याद उद्वता और जो निरंतर हमारा उद्धार करते हमें जीवंत करते हमें सारी याति जिनसे सारी शोभाएं पाते हैं हम यज तो हरि भ्याम आज चलो ऐसे नारायण में अपने आप को मिटा दें अपने आप को उन्हीं में समा दें आ देवो याति ति सविता आवाहन करें ऐसे आत्मा यज्ञ का जैसे सूर्य बाहर संपूर्ण दुर्गंध को मिटाकर नए नए जीवन को नए कोपलों को जन्मने में का सहयोग देता है उसी प्रकार वो आत्मा यज्ञों के द्वारा हम सबको उस अमर अनंत राह पर एक नया रूप एक नया स्वरूप प्रदान करे अमर रहा दे और हम सब उस अमर मार्ग पर चल सके आज के इस सूत्र में इसकी इस ऋचा में और इस मंत्र में तथा भगवान वासुदेव की कथा में हमने जाना कि काल यवन हम सब के पीछे पड़ा है